सम्माननीय मंच मेरे जीवन का पहला अवसर है बहुत बड़ी जिंदगी साहित्य में मैंने गुजार दी है लेकिन यह पहला अवसर है या लेखक कहूँ या लेखिका कहूं किसी लेखक की पंद्रह किताबों की समीक्षा गोष्ठी में आज मैं पहली बार सम्मानित हुआ ऐसा अवसर इससे पहले मुझे नहीं मिला था दूसरी बात लेखिका से बहुत पुराना परिचय है मैं सोचता हूं 40 साल से ज्यादा का समय बीत गया होगा जब मैंने मंचों में इनके साथ यात्रा शुरू की थी और उस यात्रा के कुछ यात्री आज दुनिया में नहीं हैं उनका नाम भी स्मरण कर लू कुछ हैं पवन दीवान कृष्णा रंजन नारायणलाल परमार मुकीम भारती सुरजीत नवदीप लक्ष्मण मस्तूरिया संतोष झांझी मुकुंद कौशल रामेश्वर वैष्णव और ऐसे अनेक साथी जिनके साथ हमने मंच साझा किया और कवि सम्मेलन की यात्राएं की गोष्ठियों में शामिल रहे और ये माया राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला चौबे कॉलोनी में प्राचार्य रही उस स्कूल में कई बार गए हमारी संस्था गई छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन हम लोग गए काव्य पाठ हुआ एकल काव्य पाठ हुआ अनेक बार उस विद्यालय में जाने का अवसर मिला इसलिए इनसे परिचय बहुत पुराना है और आज दुर्ग शहर को ये ऐतिहासिक अवसर मिला है दुर्ग शहर हमेशा ऐतिहासिक काम ही करता है ऐतिहासिक कामों के लिए प्रसिद्ध है और अभी हमारे दुर्ग जिला हिंदी साहित्य समिति को तीन अध्यक्ष भाटिया जी चले गए भाई मुकुंद कौशल ने एक ऊंचाई तक पहुंचाया इस संस्था को और पिछले छः वर्षों से डॉक्टर संजय दानी और संजीव तिवारी दोनों मिलकर इस संस्था को आगे ले जा रहे हैं और ये अवसर इस संस्था को मिला आज के कार्यक्रम को करने का दो तीन मिनट में ये भूमिका मैंने आपके सामने रखी भाई गणेश सोनी मेरी तरफ देख रहे हैं ये मेरे सबसे पुराने मित्र हैं कवि सम्मेलन के मंचों के कई कई बार हमने गए गए और पचहत्तर उन्नीस याद है जब इमरजेंसी लगी हुई थी कवर्धा में कवि सम्मेलन था चारों तरफ से हम लोग पुलिस विभाग के अधिकारियों से घिरे हुए थे क्योंकि उस मंच पर पवन दीवान भी थे पता नहीं शासन के खिलाफ कब क्या बोल दे उस मंच पर गणेश सोनी भी थे कवर्धा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ऐसे खतरनाक अवसर भी जीवन में आए हैं ये किताब जो मुझे मिली इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ मैंने पढ़ लिया पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ लिया क्योंकि आज देश में किताब को बिना पढ़े संख्या लगातार बढ़ रही है वो किताब को ऐसा देखकर भी बोल सकते देख लिए तो बड़ी बात है बिना देखे बोल सकते हैं आप शीर्षक बता दो वो कम से कम 25-30 मिनट भाषण तो दे ही देंगे लेकिन मैंने ये पढ़ा कि छत्तीस पृष्ठ तो सिर्फ ददरिया पर है क्योंकि ददरिया पर इन्होंने पीएचडी की है और ददरिया की विशेषता नारी में ददरिया वेदों में जितना कुछ हो सकता है छत्तीस पृष्ठ में समेटने का प्रयास निरुपमा जी ने किया है और इस छत्तीस पृष्ठों को पढ़कर कोई भी ददरिया में भाषण देने एक्सपर्ट हो सकता है वो नाम भी नहीं लेगा कहीं ददरिया पर बोलने जाएगा तो कि ये इंद्रधनुषि छत्तीसगढ़ से ये सारे विषय मैंने प्राप्त किए और भाषण देकर एक बड़ी माला पहनकर और एक मोटा लिफाफा लेकर आ जाएगा बहुत कुछ छत्तीस पृष्ठ पढ़ लेना ददरिया के बारे में बहुत कुछ जान लेना है और उसमें औधी भाषा से क्या तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है ददरिया पर क्यों अश्लीलता के आरोप लग गए उसका जवाब भी है बड़ी ईमानदारी के साथ वो 36 पृष्ठ मैंने पढ़े और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसको पढ़ करके कोई भी ददरिया पर 25-30-40 मिनट का भाषण दे सकता है ऐसे ही जोड़ जाड़ के नहीं लिखा गया ईमानदारी के साथ मेहनत करके वो लिखा गया है शुरू में मैंने पढ़ा छत्तीसगढ़ के बारे में पुरातात्विक विश्लेषण एक के बाद एक इतने अच्छे ढंग से सात आठ पृष्ठ में मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने मिला लेकिन एक साथ पुरातत्व क्या बोलता है यानी कहीं कुल्हाड़िया मिल गई सिंघनपुर में जो रायगढ़ के पास पांच कुल्हाड़िया मनोरंजन घोष को मिली या राजनांदगांव के पास अर्जुनी के पास को क्या मिला है वहा मिला है वो ईसा से पांच हजार साल पहले का बताता है अभी राजीव में जो खुदाई हो रही है राजीव में जहां महोत्सव भरता है उससे एक फर्लांग पर वो यह सिद्ध करता है कि ईसा के पांच हजार पहले की सभ्यता राजीव में विद्यमान है और यहाँ जो हीरे मिलते थे वो संबलपुर होते हुए रोम के बाजारों में बिकते थे और रोम के सिक्के छत्तीसगढ़ में मिले हैं और इतिहासकारों ने जिस प्रकार विवेचना की है बालार्जुन के काल के ताम्रपत्र राजीव में है तीवर के समय का कहीं सिरपुर में है कहीं अंबिकापुर के पास रामगढ़ में है पाली भाषा में जो नाट्यशाला के बारे में बताते हैं सीता बेंगरा है योगी मारा है ये सारे तत्वों को छह सात पृष्ठों में निरुपमा जी ने लिख दिया है अगर कभी कोई आपसे पूरा तात्विक जानकारी पूछे तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं चाहे वो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो चाहे रतनपुर के रघुराजी का मराठा राजाओं से हारना हो और 150 वर्षों तक यहां वंश और पांडु वंश का शासन रहा 150 वर्ष किसको कहते हैं इतिहास में ये दोनों वंशों को शासन करने का मौका मिला ऐसे मौके तो मुगल साम्राज्य को नहीं मिले लेकिन यहां मिला और मराठे कैसे आए कैसे रतनपुर राजधानी बनी, बनी, कैसे रायपुर रूप राजधानी बनी? और बैसे रायपुरधानी बारीम्रपत्रों में उल्लेखित वो मिले, कब मिले इसका भी पूरा वर्णन उन लेखों में है। साथ ही साथ हम सब पढ़ने वाले जानते हैं छत्तीसगढ़ नामकरण नाम चौ में पहले कहीं आया फिर गोपाल मिश्र के खूब तमाशा में आया रतनपुर के रेवाराम बाबू की कविताओं में आया इन सब का सिलसिलेवार उल्लेख सिर्फ उल्लेख ही नहीं वो पंक्तियां उद्धृत है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख है उद्धृत है पंक्तियां और दलमत राव जो पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में खैरागढ़ में हुए उन्होंने अपने राजा लक्ष्मी निधि की प्रशस्ति में जो पंक्तियां लिखी है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ शब्द का पहले उल्लेख है हालांकि कनिंगम जैसे विद्वान ये कहते हैं कि चेतीसगढ़ छत्तीसगढ़ बन गया लेकिन कैसे छत्तीसगढ़ आया चेदी राज्य था यहाँ उसके बारे में वो नहीं कहते लेकिन वो अपनी मान्यता पर दृढ़ हैं कि चेतीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ बना दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ थे उसको तो हम सब जानते और उसके पहले 15वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हुआ ये सारी जानकारी उस किताब में है हमारा रहन सहन है हमारा खान पान है हमारी आत्मीय रिश्ते हैं हमारे त्यौहार हैं चाहे वो हरेली त्योहार हो चाहे वो नवरात्रा हो नवरात्रि हो चाहे जवारा की बात हो सब कुछ उसके किताब में है एक देवी चंद्रहासनी देवी पर छह पृष्ठ है कैसे वो देवी स्थापित हुई और किस प्रकार उसकी मान्यता बढ़ी नाचा पर सुव्यवस्थित रामचंद्र देशमुख तक कोई नाम से कमी नहीं की है सारे नामों का उल्लेख है नाचा पर बहुत अच्छी सामग्री है नाचा के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ के वाद्य यंत्रों की जानकारी है यह सारा कुछ वो मुश्किल से डेढ़ सौ पृष्ठों की किताब में विद्यमान है मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर वो किताब अपने पास रख ले एक व्यक्ति और रायपुर से दिल्ली तक की यात्रा कर ले और किताब को पढ़ता रहे तो दिल्ली जाते जाते तक उस किताब के पढ़ने से वो कम से कम आधा छत्तीसगढ़िया बन जाएगा बन ही जाएगा मैं बता रहा हूं उसको सब मालूम हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़ में क्या पहनते हैं क्या पहरावा है कैसे उस पहहरावे तक पहुंचे क्या खान पान था आदिम युग के बारे में भी जानकारी है और कैसे हम नए छत्तीसगढ़ में आए कैसे यहाँ के लोग ठगे गए कैसे यहाँ के भोलेपन को बेवकूफ समझा गया वो सारी बातें इशारों से निरुपमा शर्मा ने कह दी है लेकिन मैं नहीं समझता तीजा पोरा पर उसमें एक लेख क्यों नहीं है भूल गई आप तीजा पोरा पर उसमें एक लेख नहीं है पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि तीजा और पोरा को मिलाकर एक लेख उसमें भी होना था ताकि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा पर्व है हमारा तीजा तीज त्योहार पर तो है नवरात्रि पर है और हरेणी पर है हा तो वो तो सब है लेकिन ये रह गया किताब बहुत ही उल्लेखनी है साथ ही साथ अलग अलग जगहों में पढ़ने से उसमें उल्लेखनीय तथ्य नहीं मिल पाते इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उल्लेखनीय तथ्य है ताम्रपत्र हैं कहीं जैसे शिरपुर के ईटों का मंदिर है कहीं ये उल्लेख नहीं मिलता कि किसने बनाया इसमें है कब बना किसने बनाया इस प्रकार से बना राजीव में सिरपुर में मल्हार में खल्लारी में इन तमाम जगहों जो ईटे पे मंदिर बने हैं वो एक साथ बने हैं। उसका पूरा उल्लेख इसमें है इसलिए किताब हर छत्तीसगढ़िया को अपने घर में रखना चाहिए वो लाइब्रेरी में रहे और उस किताब को दो चार पांच बार पढ़ लेने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है मैंने किताब के सारे जो भी सामग्री है उसको पहले भी मैंने पढ़ा था पहले से भी मेरे पास जानकारी थी लेकिन वो जानकारी पुष्ट होती है उस जानकारी के आधार पर अपने छत्तीसगढ़ीयपन को हम दमदारी के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कोई बात छूट नहीं सकती हमसे चाहे वो रहन सहन की बात करे चाहे आत्मिक की बात करे चाहे खान पान की बात करें चाहे नाचा गम्मत की बात करें चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व पर हमसे बातचीत कर ले और यह उत्खनन हुआ उसमें सबसे पहले डॉक्टर मिराशी का नाम लिया डॉक्टर हीरा जैन का नाम राय बहादुर हीरा लोचन प्रसाद पांडे इन लोगों ने बहुत काम किया है और सबका नाम है सब लोगों ने जो काम किया है उसका उल्लेख है यह उल्लेख फुटकर निबंधों में नहीं मिलते हैं विनय पाठक ने भूमिका लिखते समय यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी लेखन में बहुत सा कूड़ा करकट और बहुत सा कचरा स्थापित हो गया है उस कूड़े करकट से बचाना है और छत्तीसगढ़ी लेखन को कचरे से भी बचाना है ले, ले, ले, ले लीजिए किताब और थोड़ा सा जोड़ जुड़ा दीजिए आप, आपका एक लेख तैयार हो जाएगा नाचा पर और आप बताइए मैंने नाचा पर लिखा है लेकिन निरुपमा शर्मा ने जो शोधपरक लेख लिखा है वो सिलसिलेवार है कैसे परिवर्तन आया नाचा में किस प्रकार से गमबंध होता था किस प्रकार से परिया बनती थी और कैसे जोक उसमें आते थे समय के अनुसार कैसे परिवर्तन हुआ है वो सारी बातें उसमें है उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कुछ जोड़ दिया गया है कुछ घटा दिया गया है लेखक ने अपनी विध्वता का पूरा परिचय दिया है और जो बात ईमानदारी के साथ कहने की है वो कही गई है एक बात और कहूँगा ये कबीर पंथ पर भी एक लेख है गृंद मुनि पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है और कबीर पंथ छत्तीसगढ़ में कैसे आया और कैसे दामाखेड़ा से वो फैला ये सारी बातें तीन चार पृष्ठ के एक लेख में दी गई है इस प्रकार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ निरुपमा शर्मा को वो अपने इस गद्य लेखन के लिए जानी जाएगी और छत्तीसगढ़ी इंद्रधनुषी किताब जहाँ भी जाएगी उनको प्रतिष्ठा दिलाएगी और छत्तीसगढ़ कुछ और ऊंचा उठेगा बहुत बहुत धन्यवाद